जीना उसका जीना है जो हंसते गाते घनघोर घटा में नैन के सागर पीले जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जिले जुल्फों की घनघोर घटामी नैन के सागर पीले जो करना है आज है कर लो कल को किसने देखा आए हैं रंगीन बहारे लेकर दिल रंगीले हो सुन लो मेरी बात इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात हम छोड़ के मानाओ रंगरेली और मान लो जो कहे की टिकली हम छोड़ के मानाओ रंगरेली और मान लो जो कहे की टिकली नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते तो साहब आज की सुबह हम बात शुरू करने जा रहे हैं एक छोटी सी कहावत से उस कहावत में कहा यह गया है हाँ कहावत है तो कहा ही जाएगा उस कहावत में कहा यह गया है कि अगर कोई चीज आपको मारती नहीं है तो वो आपको मजबूत बनाती है यानी कि इफ समथिंग डजेंट किल यू इट मेक्स यू स्ट्रोंगर तो अब इस बात को अगर हम खुशी और गम यानी कि खुशी और दुख के परिप्रेक्ष्य में लेकर देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ जो हमें दुख नहीं देती वो हमें खुशी देगी आई डोंट नो मुझे पता नहीं सब मैं तो इसके बारे में खाली सोच रहा था और चूंकि सोच रहा था तो मैंने कहा कि यार ये सोचना क्यों ना शब्दों में किया जाए यानी कि बजाय ये सारे विचार अपने दिमाग में लाने के क्यों ना आपके साथ साझा किए जाए और फिर उसके बाद देखा जाए कि क्या आ, जो हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं या नहीं तो सबसे पहली बात तो यह है कि हैप्पीनेस या खुशी साहब एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है ये तो बात पक्की है ये हम सब लोग मानते हैं क्योंकि एक ही चीज सबको खुशी नहीं दे सकती और खुशी का महत्व हम सबके लिए अलग अलग है मतलब पहली बात तो ये कि एक ही चीज खुशी नहीं दे सकती दूसरी बात ये कि खुश रहना इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए कुछ हो सकता है और किसी दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है जैसे मसलन मैं अपने एक परिवार के सदस्य को जानता हूँ जिनके अंदर एक ये फीलिंग है कि अगर वो खुश दिखाई दिए तो उन्हें लगता है कि वो कुछ गलती कर रहे हैं कुछ अपराध कर रहे हैं तो इसलिए अगर उन्हें खुशी होती भी है तो वो अपनी उस खुशी को या तो छिपा लेते हैं या उसको किसी परेशानी के अंदर ढक लेते हैं तो ताकि वो परेशानी ऊपर आ जाए और वो खुशी जो है वो नीचे चली जाए तो अब सवाल ये है कि ये खुशी का एक तो सब्जेक्टिविटी हो गई दूसरी बात ये कि अब अगर जो हम इसके भी थोड़ा सा आगे चलें और ये देखें कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे कि हमें खुशी मिलती है तो साहब मैं यहाँ पर कोई जैसे कहते हैं ना कोई कोई डिगदार्ट नहीं देने वाला हूँ और ना ही कोई बहुत थियोरेटिकल एनालिसिस करने वाला हूँ मैं आपको केवल अपने अनुभव से बताने जा रहा हूं कि मुझे किस किस चीज से खुशी मिलती है और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी एक बार विचार करके देखिए कि आपके लिए वो क्या चीजें हैं जो आपको खुशी देती तो साहब मैंने देखिए ये बता दूं आपको पहले ही क्योंकि इस विषय पर मैंने पहले कुछ सोचा है और तब आपसे बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल मतलब बिना सोचे विचारे बात कह रहा हूं इसलिए थोड़ा सा तो क्रम मैंने तय कर लिया था तो मैं उस क्रम के हिसाब से आपको बताऊंगा सबसे पहली चीज जो मुझे खुशी देती है वो देती है मेरा परिवार और मेरे संबंध अब साहब यहां पर मैं आपको अपने परिवार और संबंधों के बारे में बता दू देखिए, अगर परिवार के साथ संबंध मजबूत होते हैं तो आपको खुशी मिलती है ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है मगर यहां पर मेरा कहना ये है कि परिवार के साथ संबंध होना एक बात है और उन संबंधों का दिखना दूसरी बात है आपका पार्टनर आपका साथी जो है वो आपसे प्रेम करता है आपके माता जी पिताजी भाई बहन चचेरे भाई मौसेरे भाई कोई रिश्तेदार पड़ोसी कोई भी जो आपसे सॉरी पड़ोसी तो खैर अभी फैमिली में नहीं आएंगे मगर बाकी जो आपके संबंधी हैं वो आपसे प्रेम करते हैं मगर क्या वो प्रेम को दिखाते हैं तो अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खुशी की बात है जब मैं इसको कहता हूं तो यहां पर मुझको ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो संबंध मतलब जो मेरे साथ उनकी अंतरंगता है वो प्रदर्शित भी होनी चाहिए अगर प्रदर्शित होती है तो शायद मुझे खुशी ज्यादा होती है मगर ये प्रदर्शन या ये एक्सप्रेशन ऑफ लव हर एक का अलग अलग होता है यहां पर फिर हम देखें सब्जेक्टिविटी में सब्जेक्टिविटी यानी सब्जेक्टिविटी विद इन सब्जेक्टिविटी आते हैं तो यहां पर हमको ये दिखाई पड़ता है कि बात इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस ये है मेरे लिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दू मेरे लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंस ये है कि आ, जो भी मुझसे मुझे पसंद करता है या मुझे चाहता है या मेरा भला चाहता है अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तो मुझे समझ नहीं आता मैं मेरी बुद्धि थोड़ी छोटी है मैं तो यही कह सकता हूं मगर यहां पर आपको एक और मजे की बात बताऊ मेरी समस्या यह है कि मैं हमेशा एक तरफा एक्सप्रेशन चाहता हूँ मैंने शायद आपसे पहले भी अपनी किसी बात में ये बात बताई थी कि मुझसे ये निकलवा पाना कि साहब मुझे आप बहुत पसंद हैं या मैं आपको चाहता हूँ या फिर मैं आपसे प्रेम करता हूँ ये निकलवा पाना लगभग असंभव है मतलब एक बार किसी ने निकलवा लिया हो तो मैं नहीं कह सकता मगर मुझको अपनी जानकारी में ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है तो अब साहब देखिए मेरा क्या है कि मेरी खुशी कहाँ पर आती है मेरी खुशी आती है कि अगर मेरा परिवार मुझसे बारम बार कहता रहे कि साहब आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं आप हमें बहुत पसंद है आप बड़े अच्छे आदमी हैं फलाने ये सब तो अब ये जो स्ट्रांग बॉन्ड विद द फैमिली है कभी मुझको मुसीबत आए तो उस पर कोई लपक के मेरे साथ आ जाए हाँ ये मैं भी दूसरों के लिए करता हूँ मगर मैं कह तो साहब मुझे लगता है कि पहली खुशी जो मुझे मिलती है वो अपने परिवार और दूसरी खुशी जो मिलती है वो अपने संबंधों से आपको एक एक छोटी सी बात बताता हूँ एक दिन अभी हाल फिलहाल में एक छोटी सी बच्ची ने अपने प्रेम का इतना इतना अच्छा प्रदर्शन किया उसने मेरा हाथ पकड़ा उसने मुझसे बात करने की कोशिश की उसके बाद मुझे अपना हाथ पकड़ के ले गई कहीं पर और मेरे मतलब मैं आपको बता नहीं सकता उसने मुझसे बातें की इतनी अच्छी तरीके से कि मुझको सडनली जानते याद क्या आ गया मुझको याद आ गई अपनी बेटियों का बचपन यानी कि वो बीस पच्चीस साल तीस साल पुरानी बातें मुझे याद आने लगी कि वे किसी ज़माने में मुझसे ऐसा ही कहा करती थी या किया करती थी तो साहब मैं बहुत अभिभूत हो गया और तभी मुझे ख्याल आया कि खुशियों का संबंध इस तरह के रिलेशनशिप से बहुत अधिक है यहां पर पहली बात तो यह कि खुशी आपको जो मिल रही है वो संबंधों की वजह से तो मुझे मैं अपने बारे में बता रहा हूं अच्छा दूसरी बात मैंने आपसे कहा दूसरी बात यह होती है कि जो चीज़ आपको गम न दे वही खुशी देगी अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अपना करियर और जो हमारी प्राप्तियाँ हैं यानी कि जो हमें मिला है जिंदगी में जो भी अचीवमेंट्स हमारे रहे हैं वो भी बहुत खुशी के बहुत बड़े बायस होते हैं मतलब उनके कारण भी खुशी मिलना बहुत स्वाभाविक है मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से अवसर तो नहीं आए मगर जितने भी अवसर आए वहां पर खुशी मिली मुझको अब ये बात अलग है कि साले खुशी के अलावा उल्टा उसके गम ज्यादा मिले तो मगर अब वो गाना याद आता है गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना अरे यार दिल तुम्हारा नाजुक है साले गम देने वाले को क्या मतलब है आपके दिल से तो भैया उसने अगर आपको हम दिए तो ये तो वो दे रहा है आप मत लीजिए मगर साहब हम दे तो ले लिए अब हम क्या करें तो अब हम आपको यहां पर एक छोटा सा मुद्दा बताते हैं हमारे लिए जो हमको आपने आपको बताया ना कि भैया खुशियां अपने करियर में थोड़ी लिमिटेड मिली हमको तो बहुत बार हमको मतलब हमको फेल होने का बहुत सॉलिड अनुभव है हम आपको ये बता सकते हैं भाई साहब हम नौ बार बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे हम नौ बार सिविल सर्विसेज के इम्तहान में बैठने का अवसर पाए और हम नौ बार उसमें सफलतापूर्वक असफल हुए तो साहब यहां पर हमको बहुत अच्छा मतलब फेलियर का अवसर मिला उसी तरह से हमको प्रमोशन के लिए भी बड़े अवसर दिए गए और साहब हम बारम बार उसमें फेल हुए तो यहां पर भी हमको ये मौका मिला कि हम बारम बार फेल हो और अफसोस करें गमजदा हो मगर अब यार हम भी एक बेहया आदमी हैं हम क्या किए कि हमने अपनी खुशी जो थी जब जो खुशी देखिए खुशी तो हर चीज़ से अलग अलग दूर थी यानी कि खुशी के पैकेट्स जो है ना कुछ खुशियां तो हमको फैमिली और रिलेशनशिप से मिल गई अब कुछ खुशियां जो हमको कैरियर से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी तो हमने क्या किया कि हमने अपने कैरियर के पैकेट्स को अलग जगह पर ढूंढना शुरू किया मतलब बजाय उन पैकेट्स को प्रमोशन में ढूंढने के हमने अपने दिन प्रतिदिन के कामों में उन पैकेट्स को ढूंढना शुरू कर दिया तो भैया अगर जो हमारा एक दिन कोई काम अच्छा हो जाता था मसलन आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हालांकि इसका कोई महत्व तो नहीं है मगर तब भी हम अगर जो किसी दिन अपने एक बात को मनवा पाते थे तो साहब हम बड़े खुश हो जाते थे जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं कि आ, आ, मतलब भारतीय स्टेट बैंक में जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप बड़े मतलब क्या कहते हैं बेकार टाइप के हो जाते हैं भारतीय स्टेट बैंक में ही नहीं तो फ्यूज़ बल्ब तो हर नौकरी में होता है भाई जब आप रिटायर हो गए तो आप फ्यूज बल्ब हो गए और आपका कोई काम तो है नहीं तो साहब भारतीय स्टेट बैंक में भी यही था हम साहब उस जमाने में जब रिटायर हुए तो उस जमाने में ट्रेनिंग सिस्टम में काम करते थे हमें लगा कि यार ट्रेनिंग सिस्टम की जो लाइब्रेरी है उसका इस्तेमाल जो पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत ही कम करते हैं और जो ट्रेनिंग सिस्टम में जो लोग हैं वो इतने इतने ऑलरेडी ज्ञानवान होते हैं कि उन्हें लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती तो साहब बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बनी हुई हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज में और ट्रेनिंग सेंटर्स में और इस्तेमाल होती नहीं हम साहब क्या करते थे कि हम उन लाइब्रेरियों का इस्तेमाल जो था अपने थोड़ी बहुत खाली समय था तो उसमें पढ़ाई के लिए किया करते थे कि हमने कहा यार रिटायर हो जाएंगे अब पढ़ने के लिए किताबें खरीदनी पड़ेंगी तो यार अब ये किताबें कहाँ से आएंगी इसके लिए तो बड़ा खर्चा होगा तो हमने कहा साहब रिटायर्ड लोगों को भी लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलनी चाहिए तो हमने साहब एक छोटा सा भारतीय स्टेट बैंक में नियम यह है कि कोई एक नोट आप चला दीजिए और अगर कहीं भगवान की दया से वो नोट पास हो गया तो वो कानून बन जाता है तो साहब हमने ये नोट जो था 2012 में एक बार चलाया वो साहब हमारे उच्चाधिकारी महोदय जो थे उन्होंने करना, रिटायर्ड आदमी को बेकार है ये उन्होंने नोट को लौटा दिया फिर साहब हमने 2013 में किया फिर साहब लौटाया दो हजार में हमारे जो उच्चाधिकारी जो हमारे विभाग में थी महिला वो बहुत सब है और सुसंस्कृत व्यक्ति थी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने हमारे लिए हमने जब तीसरी बार वो नोट बनाया तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम जाकर साहब से खुद बात करते तो उच्चाधिकारी महोदय से और उन्होंने बात किया और साहब वो एक कानून बन गया और साहब हम उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने की इस लाइब्रेरी का लाभ भरपूर उठाया ये बात अलबत्ता है कि हम हैदराबाद में रहते हैं और साहब हम ये लाभ उठाने के लिए आ, स्टाफ कॉलेज में जाया करते थे जहाँ पर कि हमने अपने को रजिस्टर करा लिया था मगर वहाँ पर वहाँ के जो उच, तो, मतलब क्या बोलते हैं सुरक्षा अधिकारी वो हमको गेट से घुसने में उन्होंने इतना न, नरक मचा दिया और इस कदर अपमानित कर दिया कि फिर हमने कहा कि अब इस्टाफ़ कॉलेज के अंदर जाना ही बेकार है मतलब वहाँ उच्च अधिकारियों से कहने का कोई ऐसा शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था और उन्होंने लिटरली मत मैं क्या कहूँ छोड़िए जा, जाने दीजिए वो बात थोड़ी कड़वी हो जाएगी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मगर खैर तो साहब वो हमने जब वो नोट अप्रूव कराया तो हमें इस कदर खुशी हुई मुझे पता नहीं कि कितने रिटायर्ड लोग लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं मगर ये एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध है अच्छा साहब अब इसके बाद कैरियर की खुशी के बाद एक तीसरी खुशी है वो है स्वास्थ्य की ये सब स्वास्थ्य की खुशी जो है ना ये बहुत फिकल खुशी है क्योंकि देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जैसे हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे स्वास्थ्य में थोड़ी मोड़ी गिरावट तो आनी ही अरे भाई आंखों पे चश्मा आएगा ही हड्डियों में थोड़ा मोड़ा दर्द होगा ही और दांत भी खराब होंगे साहब दिल भी थोड़ा अरे बहुत दिनों टूटता आ रहा है अब भी अब थोड़ा और ज्यादा टूटेगा मतलब अब उस तरह का नहीं टूटेगा मगर दूसरी तरह का टूटेगा आते वो कहते हैं ना साहब ना मुंह में दांत है ना पेट में आते है यहाँ आते तो हैं मगर अब आंतों में कुछ ना कुछ तो बीमारी लगी रहती है मगर जितना आप अपने मन से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं जैसे हम अपने बारे में आपको बता रहे हैं कि साहब हम तो बहुत ज़माने से मोटे ताज़े आदमी रहे तो साहब मोटापे की वजह से जो कष्ट तकलीफ़ें हो सकती हैं वो तकलीफ़ें हो होनी है। हैं, तो थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है किसी ज़माने में सिगरेट बीड़ी भी पिया करते थे तो उसके अभी थोड़ा बहुत तकलीफ़ें हैं है। मगर चलिए इन सब तकलीफ़ों के बावजूद प्रयास करते हैं कि भाई जहाँ तक हो सके या अपना काम करो स्वास्थ्य बनाए रखो और अगर जो अपना काम खुद से आप कर ले रहे हैं तो ठीक है और सच बात तो यह है कि, कि किसी जमाने में कहा करते थे कि साठ सत्तर के हो गए अब तो चलने का टाइम आ गया मगर हम तो साहब अभी ऐसा नहीं मानते कि चलने का टाइम आ गया मगर चलिए चले भी जाएंगे तो क्या करें कोई बात नहीं है ऐसी तो साहब हम आपको बता दें कि हम क्या करते हैं हम साहब देखिए दिन भर में 6000 कदम चलते वो बच्चों ने घड़ी लेकर दे दी है वो उस घड़ी में कदम गिनते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि भैया 6000 हो जाए कभी कभी तो घर के अंदर चलते चलते भी 6000 हो जाते हैं मगर चलिए ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कभी एब नॉर्मल में होता है और कभी बाजार वजार चले गए तो वहाँ पर हो जाते हैं अब उसके बाद आपको बताए कि साइकिल चलाते हम साहब वो जो स्टेशनरी साइकिल है ना वो भी चलाते पहले एक घंटा चलाते थे मगर वो थोड़ा कमर में दर्द होने लगा तो एक घंटा चलाना छोड़ दिया और अब 40 मिनट चला रहे मगर चलाते हैं साहब अब सवाल ये है कि साइकिल चलाने में क्या खुशी मिलेगी यार तो अब ये तो खुशी मतलब बड़ा इनडायरेक्ट है ना कि साइकिल चलाओगे तो खुशी मिलेगी मतलब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो यार अब इसके लिए हमने आपको बता दें हमने क्या ढूंढ रखा है हम भैया अपने लैपटॉप पर एक सीरियल लगा लेते हैं नेटफ्लिक्स का और साहब साँग साइकिल के सामने उसको रख देते हैं और वहाँ पर साइकिल चलाते रहते हैं देखिए हम टीवी के सामने अपनी साइकिल नहीं ला सकते वो हमारी धर्मपत्नी हमको बिल्कुल प्राइवेट कर दिया है साइकिल तुम यहाँ ड्राइंग रूम में साइकिल नहीं रख सकते टी हमारा ड्राॅइंग रूम में है तो यहाँ पर हम रख नहीं सकते अब साहब हम क्या करेंगे हम भैया वहाँ लैपटॉप ले जाते हैं उसको चला लगा देते हैं और चलते अच्छा अब आप कहेंगे साहब ये क्या हुआ हमने बोला भैया ये डायरेक्ट खुशी है साइकिल चलाने का डायरेक्ट लाभ आप सीरियल देखने का मौका ऐसा नहीं है कि आपको सीरियल देखने का मौका ऐसे नहीं मिलेगा मगर जब हम साइकिल चला रहे हैं तब हमारा रिवॉर्ड है कि हम एक सीरियल अपनी मर्जी का देख सकें यहां पर हम अगर जो कोई अपनी मर्जी का सीरियल लगा दें तो हमारी पत्नी कहती है ये क्या सा बेवकूफ़ी का सीरियल लगा रखा है क्योंकि हम हम तो साहब वायलेंस वाले सीरियल देखते हैं और इनको वायलेंस के सीरियल उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते कोई बात नहीं भाई चलिए ठीक है हम अपना रिवॉर्ड ले लिया अच्छा उसके बाद अब साहब हम जब टहलने वॉक करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं जब हम वॉक करने जाते हैं तो हम अपने पसंद के गाने लगा लेते हैं अपने कान में वो फोन में गाने रिकॉर्ड मतलब अपने डाउनलोड किए हुए हैं वो सब गाने लगा लेते हैं कभी डाउनलोड वाला सुन लेते हैं कभी कोई और कोई रेडियो लगा लिया उसमें से सुन लिया अब उसमें देखिए सारे गाने तो अच्छे नहीं होते तो मगर अब चूंकि आप चल रहे हैं तो कुछ गाना बज रहा है हम सुन रहे हैं अब यही गाने हमारा रिवॉर्ड हो जाते हैं और साहब हम इनसे खुशी ढूंढ लेते हैं तो यहाँ पर हेल्थ कि इनडायरेक्ट खुशी आपको या तो गानों से या टीवी सीरियल से मिल जाती है तो आप भूल जाइए कि साहब ये हेल्थ की खुशी है आप उसको याद रखिए कि ये गानों की और टीवी सीरियल की खुशी है तो मिल गई ना साहब खुशी अब एक और खुशी है साहब की वो है हमारे को जो मिलती है वो अपनी पसंद का काम करने से देखिए मैं ये तो नहीं बताता कि मेरी कोई हॉबी ऐसा एस सच हॉबी नहीं है और इसके बहाने बहुत से हैं कभी बहाना ये भी है कि साहब हॉबी पालने का मौका नहीं मिला कभी हुआ कि भैया जो हॉबी है उस तरह की हॉबी पालने का जैसे कहते हैं माहौल या इन्वायरमेंट नहीं मिला तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कह सकते हैं मगर सच बात यह है कि हॉबी नहीं है। तो हॉबी क्या है हॉबी ये है कि हम कुछ ना कुछ करते रहे देखिए मेरे को टीवी देखने का भी कोई बहुत शौक नहीं है मगर टीवी देखता हूँ ऐसा नहीं कि टीवी नहीं देखता हूँ टीवी देखता हूँ मगर मैं क्यों देखता हूँ उसकी वजह फर्क है मैं अपने समय को जैसे कहते हैं ना कि वो यूँ कहना चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए देखता हूँ मैं उसको वेस्ट करने के अब आप पूछेंगे साहब ये इस्तेमाल करना और वेस्ट करना इसमें क्या डिफरेंस मेरे हिसाब से अगर टीवी में आप न्यूज और डिबेट देख रहे हैं, तो आप वेस्ट कर रहे हैं हां अरे थोड़ा गाना देखिए थोड़ा फिल्म देखिए थोड़ा मारामारी देखिए तो वो मुझे लगता है कि ये एक्चुअली कुछ आपने देखा अरे भैया नई नई तरह की बंदूकें देखिए नई नई तरह की कारें देखिए नहीं और भी नई चीजें हैं वो भी मैं नाम नहीं लूंगा मगर आप समझ रहे हैं आप लोग समझदार तो साहब वो देखा जाए तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा खुशी मिलती अब ये खुशी मेरी खुशी है अब साहब बहुत से लोग हैं जिनको कि इसमें खुशी नहीं मिलती उनको खुशी कहां मिल रही है किसी को हम आपको बताएं इसमें एक हमारे मित्र हैं और अब उन्होंने अभी हाल फिलहाल में हमसे एक प्रश्न पूछा वो प्रश्न ये था कि भैया ये बताइए कि अगर जो कोई आदमी पाप की कमाई से यानी कि अनैतिक ढंग से से कमाए हुए धन दान करता है, है? तो क्या इससे ये इसका कुछ लाभ साहब मैंने उसका जवाब दिया कि साहब अनैतिक ढंग से किए हुए दान से यदि किसी व्यक्ति की भूख मिटती है तो ये लाभ उस भूखे के लिए है लाभ जो यानी कि दान देने का जो लाभ है वो उन भाई साहब को नहीं मिलेगा जिन्होंने अनैतिक ढंग से कमाया और उसको देकर कहा है बस हमारे मित्र जो थे वो हमसे बिगड़ गए उन्होंने कहा है कि आप जो है धन के स्रोत की नैतिकता पर आपका ध्यान ही नहीं है उन्होंने आपको विवेकानंद जी का के बारे में कुछ बताया क्योंकि उन्होंने मुझसे साफ कह दिया था कि वो आजकल सिर्फ विवेकानंद जी का ही विवेचन अध्ययन करते हैं ठीक है है भाई बड़ी अच्छी बात है। जैसा आपको अच्छा लगे तो साहब कुछ लोगों को, practice, मतलब पढ़ाई में और इन सब को पढ़ने में धार्मिक इन सबों को पढ़ने में बहुत बड़ा खुशी मिलती है मगर अब देखिए मैं थोड़ा डायग्रेस कर गया तो उन हमारे मित्र ने हमको बहुत समझाया कि भाई नहीं विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि धन का स्रोत वो पापिष्ट है, यानी कि अगर धन धन धन का स्रोत अनैतिक है, है है तो आपका वो धन जो है, वो जो पाप धन है और उसका कोई लाभ नहीं मतलब ना उसको पाने वाले को लाभ मिलेगा ना उसके देने वाले को लाभ मिलेगा मगर साहब नहीं मैं यहाँ पर एग्री नहीं करता हूँ उनसे मेरा विचार ये है कि जो भूखा है उसके लिए इसका कोई अर्थ नहीं है कि उसको जो खाना आ रहा है वो खाना चोरी के पैसे का है या ईमानदारी के पैसे का देखिए ये डिबेट का प्रश्न है मैं इसमें कोई आपसे अभी तो डिबेट कर नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरा तो वन वे है ना तो आप अगर जो इस बात से एग्री या डिसएग्री करते हो तो अपने दोस्त जो आपके आस पास आप उनसे बात करिए अब साहब देखिए आज मैं अभी यहीं पर रुक रहा हूँ मगर मैं इस मुद्दे को अभी आगे चलाता रहूँगा क्योंकि मैं अगले एपिसोड में भी इसके बारे में बात करूँगा तो आज के लिए मैं केवल इतने पर ही रुक रहा हूँ कि मैं अपनी खुशी अपने परिवार और संबंधों में अपने कैरियर यानी कि हर दिन आपने जो भी काम किया उसमें जो अचीवमेंट है अगर उसमें आपको कुछ मिला तो उससे खुश हो जाना है मैं खुश हो जाता हूं मैं यानी आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप खुश हो जाइए मगर मुझे लगता है कि हर दिन का अचीवमेंट काउंट करता है आज कुछ पाया यानी आज आपने एक उद्देश्य तय किया था कि मैं ये करूंगा और साब वो उद्देश्य पूरा हो गया बस खुश रहिए अचीवमेंट हो गया और तीसरी बात अगर स्वस्थ है और आज के दिन में मैं अपने लिए ये जानता हूँ कि अगर मैं आज के दिन में पूरा टाइम खाना खाकर चल फिर के और आराम से सो पाता हूँ तो मेरे लिए ये भी एक खुशी की बात है क्योंकि देखिए मैं मेरी खुशी बहुत सब्जेक्टिव है और वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है मतलब आज के दिन में मुझे मैं स्वस्थ हूँ स्वस्थ रहने के लिए मैं क्या करता हूँ वो तो अलग बात है तो ये मेरा तीसरा मुद्दा है और चौथी बात यह है कि भैया जो करना चाहते हो अगर उसको करने में मज़ा आता है तो भैया खुश रहो बस उसको करके खुश रहो और अगर किसी को राम जी की कहानी सुन के खुशी मिलती है विवेकानंद जी पढ़ के खुशी मिलती है तो यार वहाँ पर खुश रहो इसमें क्या है खुश रहने के अपने अपने तरीके हैं मैं अपने बारे में सिर्फ इतना बता रहा था कि मुझे दैनंदिन की खुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बजाय इसके कि साल भर में एक दिन खुशी मिले ना मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती तो अभी हम इसके बाद की बात अगले सप्ताह करते हैं तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे इसी वक्त और आपने आज अपना समय दिया मेरी बात को इतनी देर तक सुना है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मगर अगले हफ्ते हमारी बातें नमस्ता। मैल हूं, नाचूं और हूं। दामन दामन फूल खिलाऊँ और खुशियाँ बरसाऊ दामन दामन बरसा दुनिया वालों तुम क्या जानो जीने की ये बातें आओ मेरी मैदिल में तो ये बातें समझाऊ हो इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात गम छोड़ के मनाओ रंगरेली री और मान लो जो कहे की टिकली गम छोड़ के मनाओ रंगरेली और मान लो जो कहे की टिकली